अतो अथो अयत्माताोक ज्युहति यदत तेन देवा लोक अथ यदनतेन ऋषीणमथ युभ्य निपृणा तत्जाक्षते तेन पितृणमथ य मनुष्यान भाषेते येभ्यो अशन दधा तेन मनुष्या मत यशुभ्यृणोदकंदती तेन पशुनाम यद से गृहेश्वा वयांस पिपीलि उपजीवती तेना लोक यहाय लोकायािष्टिछेदे हव विदे सर्वाणी भूता तद्वा तद मीमसी अथवा अयम आत्मा भूता लोको ये जो आत्मा है गृहस्थ है कर्मंधिकारी भूता लोक लोकभोग्य लोक्यते दृश्यते से भोग भोग्य हे ये आत्मा कर्म में अधिकारी है अज्ञानी सबका भोग्य हे सबको भोग देना पड़ देना देता है सर्वेश भुताना लोकम कैसे सर्वसा भूता स यज्जुहोति यद यजते लोकम जुहोति हवन करता है याग करता है देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग होता है याग और जो होती हवन होता है अग्नि अग्नि में, में प्रक्षेप करेंगे याग हम अवश्य करना चाहिए जो करता है तो देवताओं का भोग्य हो गया अथ यद अनुब्रत अध्ययन करता है गुरुकुल वास करके वेदाध्ययन करता है तेना ऋषि ऋषियों का भोग्य हो गया ये ऋषि ऋण है वेद अध्ययन करना चाहिए अर्थ पितृभ्य निपुणादि पिताओं के लिए तर्पण साधादि करता है यद तो प्रजा इच्छते पुत्र उत, इच्छा करके विवाह करके पुत्र उत्पादन करता है पुत्र नहीं हो तो पित पुत्रिष्टयाग आदि करता है तेना पितृणाम पितृ का भोग्य हो गया अतए न मनुष्यान वास यदिभ्य असनम ददाती तेना मनुष्याण और गृहस्थ को भी चाहिए मनुष्यों को वास देना उनको भोजन भी देना है तो मनुष्यों का अतिथि का मनुष्यों का आलोक हो गया अथ यद पशुभ्यस्त तीर्ण कम बिंदती तेना पशु नाम पशुओं को भी तीर्णय घास पानी की व्यवस्था करना देनी चाहिए गृहस्थ केवल इतने भार है तेना पशु नाम लोग हैं यद से गृहस्व सापदा व्यांश आ पिपीलिका भी उपजीवंती बड़े मकान बना कर कहते हम घर का मालिक है नाम लिख लेते हैं उसी घर में जिस घर में आपे उसी घर में कितने चिंटी है कितने खटमल रहते हैं कितने कीड़े मकोड़े रहते जो चिंटी वहाँ रहते हैं नीचे से निकले करके आ करके बड़े बड़े घर भी ऊपर तक आ जाते हैं डीमक आदि उनके पिता पितामह प्रपितामह कितने परंपरा से आ रहे हैं वो घर आपका उनका नहीं आपका हो गया अभी अभी आप आए चिंटी दीमक है उनके पिता पितामह कितने पीढ़ी रहे हैं उनके पीढ़ी उनके पीछे मिट्टी में है उन घर में है वहाँ उनका मकान भी उनका जो मकान हम देखते हैं रहते हैं वहाँ भी कितने चिंटी है कभी ने पर कहाँ से चिंटी इतने निकल जाते हैं भर जाते हैं उस समय हम अपने को मालिक मानते हैं हम क्या मालिक है <laughs> उनका भी भोग्य होता है पिपली का तक तो चिंटी घर में सापदा बिडाला आदि रहते हैं मार्जर आदि और आ पिपली का भी सापदा है चिड़िया है पिपली तक तो सब आश्रित तो होते है तेना तेसा में लोग उनका भी भोग्य होता है यथा हमेश ये सब को देना चाहिए देने से जो स्वकीय वस्तु के लिए सब लोग चाहते अरिष्टम अविनाश सब चाहते हमारी जो सेवा करता हमको पालन करता है ऐसे बने रहे पुष्ट रहे सुखी से रहे तो हमको देगा खिलाएगा लोग अरिष्टम एवं एवं एवं विदे सर्वानी भूतानी ऐसा जो करता है उस सब भूत अरिष्ट में सब चाहते कि ये इसी प्रकार बना रहे हमारी सेवा करे हमको खिलाए पिलाए चिंटी खट आदि डिमक आदि चिंटी कोई डाल देते हैं जो फेंक देते हैं वहाँ से कोई चिंटी लेकर जाता है छोटे छोटे जो चीज़ घर को साफ भी कर लेते हैं आप डाल दो आप खाते समको कोई ले लाता है गाड़ी में जाते तो कहीं मका फेंक दिया वहाँ से चिड़िया कहाँ आ कर के वो ले लेते गाड़ी रुकते ही चिड़िया आ जाती है ये कोई फेंकेंगे खाएंगे खाएँगे बंदर भी आ जाते हैं गऊ भी आ जाते हैं कोई जा, देखें गाड़ी आते ही आ गई चिड़िया और मका आधा कार फेंक दिया तुरंत ले लेते हैं मांगते है रोटी खाते है तो चिड़िया को टें करके कहते इधर दो <laughs> सब अधिकार है तो सब उसको चाहते हैं वो चाहते कभी इसकी कभी भोजन करेगा क्योंकि भोजन करेगा तो हमको थोड़ा मिलेगा चिंटी हो पक्षी हो चिड़िया हो बिल्ली हो वो चाहे कभी इनको भजन मिल जाएगा वो भी इधर उधर घूमते रहते जब भजन आ गया तो भी आके गया हाँ आ गया, आ गया। अभी तैयार हो गए थोड़ा मिल जाएगा अरिष्ट में इच्छा दी तद भाई तद इसके बारे विचार हुआ विचार तो अवदान प्रकरण में विचार किया गया पंच महायज्ञ करना चाहिए भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञ पितृयज्ञ देवतायज्ञ ब्रह्मयज्ञ चार पांच हुआ भूतों को देना है मनुष्यों का भास भोजन पिताओं के लिए श्राद्ध तर्पण देवता के लिए यज्ञ हवन अ ब्रह्मयज्ञ साध्य अध्ययन ऋषिय कर लिए <coughs> आत्मे इदमग्र आसीद एक सौ काम थ जाया में सजा वित्तम सैदथ कर्म कुरेत भी कामो नेछन शना तो भूय बिंदे तस्मा एकाी काम ये जायाम सियाद प्रजायाथ विदथ कर्म कुरे सवदेषा एक नाकत्न तावन मनते तस्वृत्नता मनवास्यात्मा वाग प्राण प्रजा चक्षुर्मासमित्त चक्षु चक्षुषा ही तद्ंदते श्रोत्र दैव श्रोत्र नहीं तुणोती आत्मैवास कर्मात्म कर्म कौती सांगय पांग पशु पांग पुष पांगम यदिद किंच आत्मा वेद आत्मादग्रे आसी एक इदम जो दिखता है नाम प्रपंच अग्र सृष्टि के पहले आत्मा ही था एक अद्वितीय सृष्टि कैसे हुए स्व काम तो कामना की अभी यहाँ आगे पहले सृष्टि तो हुई यहाँ शरीर बन गया कार्यक्रण संघात हो गया ये जीव मनुष्य कार्यकर्ण संघात हो गया अविद्वान पहले एक था ब्रह्मचारी विवाह करने के पहले ये था उसको ही आत्माशब्द से यहाँ कहा पहले जो आत्मा सृष्टि के नाम रूप सृष्टि के पहले कहा गया था इसी प्रकार वाक्य है तो सृष्टि हो गई इसलिए अभी कहते वर्णाश्रम अवस्था में स्थित कोई स्वाभाविक अभिद्वान है ब्रह्मचारी पहले था विवाह के पहले ब्रह्मचारी था सो जाया में स्याद मेरी पत्नी हो अथवा प्रजाय पुत्र हो अथवा वित्त में श्याद धन मुझे मिले तो मैं कर्म करूँ कर्म कुर धन कमाने किस के किसके लिए कर्म करने के लिए कर्म नहीं मकान बनाना रहना खाने खाने पीना बच्चा पैदा करना कर्म शास्त्र भी तो कर्म करने के लिए धन कमाना है ये तो ऐतावान भी काम है ये चाहता है जो चाहता है कर्म करने के लिए कर्म से लोक प्राप्त करने के लिए न इच्छा स तो भूय बिंदेत पत्नी चाहता है धन चाहता है कर्म करने के लिए तो धन है उपाय वो कर्म करेगा तो लोक की प्राप्ति होती लोकेषण उपाय लोक की चाहो लोक का साधन धन है पुत्र है यही है साध्य साधन विषय का कामना उससे अधिक कुछ नहीं तस्मादपि एतर ही एकागी काम ये अभी एकाग्ञी है विवाह नहीं करने के ब्रह्मचारी चाहता है वैराग्य नहीं हो तो जाया में सियाध अथवा प्रजा अथवा वित्त में स्याद अथवा कर्म कुरीय इसी इस प्रकार चाहता है कर्म करने के लिए धन हो पत्नी हो कर्म करे सवत अभी एक, एक, एक ना प्राप्नती अकत्स्व तावन मन्यते जब उसमें से एक एक प्राप्त नहीं क्या तो अपने को असंपूर्ण मानता है पत्नी नहीं पत्नी होगी तो धन नहीं धन नहीं तो कर्म कैसे करेगा पुत्र चाहिए ये सब अपूर्णता अपने में करता है तस्व कृत्नता किंजु असंपूर्ण है तो फिर क्या होगा संपूर्ण धन आदि नहीं पत्नी आदि नहीं तो कर्म नहीं कर सकता है तो श्रुतिगत उसकी पूर्णता के लिए उपाय तस्वीर कृत्नता संपूर्ण हो जाता है कैसे मन है आत्मा मन ही उसके आत्मा हो गया स्वयं यजमान वाग जाया वाघ है पत्नी के स्थान पर प्राण है प्रजा पुत्र के स्थान पर चक्षु है मानुष्य वित्तम मानुष्य तो आदि पशु हिरण्य आदि वित्त है चक्षु कैसे हुआ क्योंकि चक्षुषा ही तद विंदते चक्षुष प्राप्त करता है धन देख करके कर्म करता है श्रुत्रम दैव वित्त श्रुत्र हो गया दैववित्त उपासनादि श्रुत्र ही तत्ति श्रवण करता है शास्त्र श्रवण करके उपासना करता है श्रुत्र हो गया दैववीत ये आत्मा एवश्य कर्म आत्मा देह हो कर्म देह कर्म के देह शब्द से क्या लेना है देह में स्थित कर्म आत्मा वश्य कर्म क्योंकि आत्मा ना ही कर्म करोती आत्मा से कर्म करता है इसे देह स्थित कर्म लिया ही कर्म होता है देह में होता है तो पांच तो यज्ञ पांच ऐसे हुआ यजमान स्वयं पत्नी प्रजा मानुष भी तो वित्त भी तो होया ये पाँच कर्म होने से पांग तो हो गया कर्म सब कर्म पाँच से है यज्ञ भी पांगते हैं पशु भी पांगते हैं पुरुष ही है पांगत सब कुछ कर्म से प्राप्त होता है इदम सर्व यदिदम किंच तदिदम सर्व आप सबको प्राप्त कर लेता है या एवं वेद इसी प्रकार जो उपासना करे अपने को माने स्वयं यजमान मन में है भाग पत्नी है उसे पत्नी करे प्राण है प्रजा चक्षु मनुष्य संबंधित धन है है दैव धन इस प्रकार ये कर्मकर्ता देह में चिंतन ध्यान आदि करता है उपासना करता है तो संपूर्ण हो जाता है नानि मेधया तपसा जनयत पिता एक साधारण दैवान भाजयतम पशुभेक प्रायछत तस्व प्रतिष्ठि यणीति यस्मा न क्षंत्र अद्यना यो योगेताम्षम वेद स्वन्नमति प्रतीक स देवान्पति सऊर्जीवती श्लोका ये सप्तान्न ब्राह्मण है मेधया तपसा जनयत पिता पिता ने से और तप से अन्य की सृष्टि की सप्ताह मेधया और तपसा तप और बुद्धि से ये सृष्टि हुई ये सात प्रकार अन्न है एकम से साधारणम दो साधा एक साधारण अन्न है ये कहेंगे जो अन्न है आगे विनियोग बताएंगे साधारण क्या है दे देवान दो अन्न देवताओं को दे दिया भागीदार बना दिया त्रीण आत्मने ने अकुरुत अपने लिए तीन रखा क्या क्या रखा ये कहेंगे व्याग मन प्राण स्पष्ट आएगा देवताओं को क्या दिया अपने लिए क्या रखा पशु भी एक प्रायछ पशुओं को एक दिया कितने हो गए सात हो गए तस्मिन सर्व प्रतिष्ठितम यज्ज प्राणिति यज्ञ न एक दिया उसमें जो पशु को दिया दुग्ध कहेंगे वो सब कुछ उसमें प्रतिष्ठित है प्राण व्यापन करने वाले जो नहीं करता है जड़ चेतन जितने भी है दुग्ध से घृतादि से कर्म करते हैं कर्म के द्वारा अदृष्ट से ही सृष्टि होती है सब कुछ उसमें प्रतिष्ठित कस्मा तानि न क्षयते अद्यमानी सर्वदा ये जो सात प्रकार अन्न है सब लोग अन्न को खाते हैं भोग करते हैं तो क्षय क्यों नहीं होता है तो कहते अक्षय अच्छा है किस प्रकार आगे कहेंगे यो भाई यो वही ताम अक्षतिम वेद अक्षिति है और तो जो भोग करता है करता सृष्टि करता है इसे अक्षिति को जो जानता है स्व अन्न अति प्रतीक प्रतीक प्राधान्य प्रधान होकर के अन्न खाता है डरते डरते नहीं जो प्रधान होकर अन्न खाता है दीप्ताग्नि होता है स देवान अभीगछति को प्राप्त कर लेता है उपासना करके सहूर्जम उपजीवति अमृत को आश्रय करता है इसके लिए श्लोक है ये श्लोका यस इसके अन्न का स्पष्टीकरण करेंगे यस सप्तान्ना मेधया तपसा जनयत पिते मेधया ही तपसा जनयत पिता जो कहा गया मेधा तपसे पिता ने जन्म उत्पन्न किया मेधा ही तपसे उत्पन्न किया। कियाकम साधारण साधारण कहा कौन ये इदमेवास सा, तत्णम यदिदम ये साधारण अन्न जो खाते सब लोग सब अन्य साधारण हो गया साद स यह एक उपास्ते न स पापन व्यावर्तते ये जो साधारण अन्न आपके पास आता है ये साधारण है कहेंगे हमने बाजार से खरीद कर लाया हमारा ही साधारण कैसे बाजार से, से खरीद करो अपने बनाओ सिपकर बनाओ रसोई घरों में बनाओ कहीं भी बनाओ ये साधारण है तो साधारण साधारणन को ये तदय तत्पर होकर उपासना क्या है तत्पर होकर उसको बना करके बड़े चटापट कर खा लेता है न सब पापमन व्यावर्त पाप से व्यावृत नहीं होता है पाप पापी हो जाता है क्यों पापी होगा मिश्रम येतद त मिश्र है मिश्र ये तद इसके मंत्र पढ़ दे। दे देवाजुंच प्रहुत चम्मा देवेभ्य जुहति च प्र चुहति अथो आहुर्दर्श पुनवासाव तस्मा नेष्टजुक सैद ये हो गया अन्न साधारण अन्न है जो खाते हैं तो सबका अधिकार है जो अपने केवल पका पजा कर पका कर खाता है और पाप से व्यावृत तो नहीं होता है पाप रहित तो नहीं होता पापी हो जाता है आगे कहेंगे द्वे देवान अभाजयती थी देवताओं को दो दिया दो कौन है हुतम च प्रहुतम च अग्नि में हवन होता है होतम प्रहुत है देव हवन करके देवताओं के लिए बलि प्रदान करते हैं तस्मा देवेभ्य जुहती च पच जुहती हवन करते हैं और फिर बलि प्रदान करते हैं और कोई कहते जो देवताओं का अन्न है अथो तो आहुर्दर्श पुर्णमासो दर्श पुर्णमास दो है अमावास्य में तीन कर्म करते दर्श नाम है पूर्णिमा में तीन कर्म करते पूर्णिमास आग्नेय अग्नि समय उपास का नाम है पूर्णिमा में अनुष्ण है। करते, है। करते हैं और में करते आग्नेय और शानय शानय एक नाम है उसमें दो याग है ईंद्रम दधि ईंद्रम पय तीन याग अमावस्या में तीन याग पूर्णिमा में ये जो दर्श पुर्णवास है काम्य दर्श पुर्णिवास है और नित्य है ये है देवताओं का नस्मान तस्वान याजु का से आद इष्ट जो इच्छा से कामना से फल या करते ऐसा करे ये तो देवताओं का अधिकार या करना चाहिए काम्य कर्म इष्टि आज करने हुए कामना से या आज करने वाले स्वभाव से फल इच्छा रहकर नहीं करे पशुभ्य एकम प्राय क्षदिति पशुओं के लिए किया उपय दुग्ध ही है ये जो पशु शब्द दिया यहाँ पशु शब्द से मनुष्य लेना पशु भी लेना कोई को उसको लेकर के पशु के लिए दिया तो मनुष्य का ये खाद्य नहीं ऐसा भी एक, एक कहते हैं कुछ कुछ प्राकृतिक चिकित्सा वाले कहते हैं तो पशुओं का आधार है ऐसे इससे प्रचलने किंतु पशु सदृश पशूना पति शिवजी को कहते हैं तो भी पशु इसला स्पष्ट होता है पयो वाग्रे मनुष्या पशवश्च उपजीवंती तस्मा कुमार जात धृत वे वेवा। वैवाग्रे प्रतिहती स्तन वनुधापय अथ वत्स जाताहुर तस्व प्रतिष्ठित यणीति ये पयसीदम सर प्रतिष्ठद प्राणी यच्च न तदम तद आहुस पयसा जुहदपुनृतुजयती न तथा विद्यादरव यदरव जुहति तद पुनर्मजयती विद्वा सर्व देवभ्यो अन्नाद प्रयति पशु के लिए च्योत पय पय अब अग्रे फल जन्म होने पर मनुष्या पयवश्च उपजीवती पहले दुग्ध में आश्रित होते मनुष्य पशु तो जो पशु के लिए दुग्ध हुआ था उसी दुग्ध में मनुष्य पशु पहले आश्रित होते ही पूर्व जन्म होते ही तस्मात कु जातम घृतम बाग्रे प्रतिलिहती बच्चा हुआ तो घृतः कहीं चटाते हैं स्तनम बा अनुधापित नहीं तो स्तन पिलाते दुग्ध पिलाते तो घृत भी दुग्ध का विकार हुआ तो दुग्ध में आश्रित होते ही पीते मनुष्य पशु अथवा जातम आहुर बछड़ा है गाय के साथ है, कितने बड़ा है कहते तो अभी तक तो, तो, तो घास नहीं खाया अभी तक तो घास नहीं खाया मतलब दूध दूधे पीता है जो कहा तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम य प्राणी य चना इसे कहा गया था उसका अर्थ कहते हैं तस्मिन कहते पय से एकदम सर्वम प्रतिष्ठितम दूध में प्रतिष्ठित हम यज्च प्राणिति जीव जड़ जो प्राण व्यापार नहीं करता है सब कुछ उसमें आश्रित है क्योंकि दुग्ध से ही कर्म होता है दुग्ध दधिघतादि से उसमें सब आश्रित है तद यद इदम आहु संवत्सरम पैसा जुहत ऐसा जो कहते एक वर्ष तक दुग्ध से हवन करते हुए पुनर्मृत्यु को जीत लेते हैं अपमृत्यु को जीत लेते हैं न तथा विद्या ऐसा नहीं समझे यद अहरिव जुहोती तदह पुनर्मृत्यु अपजती जिस दिन जिस समय हवन करता है उसी समय पुनर्मृत्यु को जीत लेता है हवन कनुषे एवं विद्वान देवेभ्य विद्वान्व ही देवभ्यो अन्ना प्रच्छति से जानकारी उपासन कर देवता अन्नाद करता है कस्मा तानि न क्षिं अद्यनाती पुषवा क्षिति सईदम पुनः पुनर्जनये बैताम्षि वेदे पुरुषवा क्षि सहीदिया या जनयती कर्म भी अद्येत न क्षेत्र स्व अन्नमति प्रति केनेति मुखम प्रतीक मुख्य नईत स देवान्ग्छति सौर्ज उपजीवती प्रशंसा कस्मा ते न क्षयते से कहा गया था प्रश्न है क्यों नहीं किया अद्यम सर्वदा स्व खाते रहते अन्न के क्षय क्यों नहीं होता है तो उसका उत्तर पुरुष वा अक्षि पुरुष व अक्षय कह पुरुष है पुरुष के अक्षय कह शहीद अन्न पुनः पुनर्जन अन्न बार बार उत्पन्न करता है जो कर्म करता है अदृष्ट होता है फिर अन्न का उत्पादक हो जाता है पुरुष अब इसलिए क्षय नहीं होता है यो वेताम अक्षितम वेदी जो कहा अक्षित को जो जानता है अक्षितो व अक्षय हेतु पुरुष है, है तो पुरुष व अक्षित पुरुष अक्षय हेतु तो क्योंकि शहीदम अन्नम दिया जनयते प्रतीक्षण ज्ञान से उत्पन्न करता है ऐसे कर्म करता है चिंतन करता है तो अन्न उत्पन्न होता है कर्म भी बुद्धि से उत्पन्न करता है कर्म से कर्म करके ही अन्न का अन्न की उत्पत्ति होती है हवन आदि यज्ञ आदि करते तो उससे ही कर उत्पन्न होता है अदृष्ट के द्वारा यद्य तत् न कुर्यात यदि ये नहीं करे कर्म तो कियेत तो, क्षय हो जाएगा सो अन्नमति प्रती क्यों कहा स so, अन्नमति प्रतीक पहले आया था मुखम प्रतिकम प्रतीकम प्रतीकाथ मुख है मुख्य प्रधान प्रतीकनाथ मुख्यन अर्थात प्रधान हो कर के अन्न भोजन करता है अपिगच्छति देवताओं को प्राप्त करता है कहा देवत्व को प्राप्त कर उपजीवति सऊर्जा उपजीवत प्रशंसा ऊर्जा अमृत अमृतों का आश्रित होता है ये प्रशंसा है दुष्कृतम ही अन्नम आश्रित्य तिष्ठते यु ही यन्नम अस्नाति सतस्य अस्नाति किल विषम ये बड़े पाप है मनुष्याणम दुष्कृतम क्या है दुष्कृत अन्नम आश्रित तिष्ठते अन्न को आश्रय करके रहता है अन्न के बिना रह सकता कोई यहाँ नीचे रहेगा तो पहाड़ी के चोटी में सात लोग जाकर बैठ जाते अन्न की आवश्यकता नहीं है तो भिक्षा के भोजन की, की आवश्यकता है तो क्यों नीचे रहना अन्न ये मनुष्याणाम दुष्कृत अन्नम आश्रित तिष्ठ अन्न का आश्रय रहता है यही अस्य अन्नम जो जिसका अन्न खाता है सत्य स्नात किलबिषम उसके किल पाप को भी खा लेता है इसलिए परान्न भोजन करने वाले सब हमेशा ये ध्यान रखे खुशी नहीं परान्न भोजन करते तो कुछ साधन भजन करने पर ही उसका पचन होता है नहीं तो ऋणी बनते हैं जितने पराण भोजन करते इतने ऋणी बनते हैं आगे फिर ज्ञान प्राप्त नहीं करे तो फिर ऋण मोचन करने के लिए ऋणी बनकर करके आगे जन्म लेना पड़ेगा जहाँ से अन्न खाते फिर उनकी सेवा करनी पड़ेगी इसे साधन भजन अच्छी तरह से करना चाहिए और गृहस्थ को अन्न देने के लिए भी कहा नहीं देते तो क्या होगा अदत्वा तो पूर्वम भोंगते अभीच क्षण समभुंजानो न स्वग्रिधिर जगधि महात्मा न ये सब अन्न के भागी है सब को अन्न नहीं देकर के पहले कोई खा लेता है अभी भी की है सब भुंजान न जाना खाते हुए नहीं जानता है अपने को भी कुत्ता गिध है सब खाएंगे स्वभुंजान न जाना स्वग्रिधिर जगधि महात्मा न अन्न को अन्न नहीं देकर जो खाता है स्वयं इस प्रकार हो जाएगा उसको कुत्ते ग्रिध आदि लेंगे शरीर नष्ट हो जाएगा खा लेंगे मनुष्य शरीर नहीं हो आगे से जन्म प्राप्त करेगा शरीर कहीं डाल दिया कुत्ते आदि गिद आदि गिदड़ आदि खाएंगे। अर्थात तो अन्न देने के लिए कहा न आत्मार्थम पाचेद अन्नम न वृथा घातेद पशु न चेकम स्वयं अस्याद विधि वर्जन नव अपने लिए भोजन पकाना निषिद्ध है गृहस्थ को न आत्मार्थम पाचेद अन्नम अपने लिए नहीं पचनते थे तो हम पापा ये पचन थे आत्मकारणाथ अपने लिए नहीं भोजन बनाते सो तो देवताओं को अर्पण करने के लिए भोजन बनाना अतिथि को भोजन देने के लिए ही भोजन बनाना केवल अपने लिए नहीं इसलिए भोजन बनाते समय थोड़ा पूजा करते अग्नि में देते कम से कम परमात्मा को अर्पण करके खाए और यदि कोई ऐसी चीज़ खाए जो परमात्मा का अर्पण नहीं कर पाए ऐसे कुछ बनाते हैं भगवान को पूजा करते समय थोड़ा अलग रख दो और अपने बनाने के लिए अच्छी तरह से बनाकर कर ऐसे में चाहे डालो जो चीज़ भगवान नहीं खाएंगे प्याज लसुन डाल कर खाते हैं बहुत लोगों भगवान को अर्पण करते हैं नहीं होता है कोई कोई कहते हम तो सब अर्पण कर देते हैं नहीं होता है प्याज लसुन देवता लोग ग्रहण नहीं करते हैं अपने बना खाते हैं तो ऐसे कहा गया ना आत्मार्थम पाचे दानम और जो पशु हिंसा ये यज्ञ में कहीं कहा गया पशु याग होता है वो तो ठीक है न मृथा घात पशु ये स्रौत याग जहाँ विधान है उसको छोड़ करके पशु हत्या निष्चित है याग में कहीं होता है विशेष कर्म है स्रौत याग आजकल कोई नहीं कर पाते वो अलग है नचे का स्वयं अस्यात अकेले स्वयं नहीं खाए विधि वर्जन न निर्वपित विधि के बिना कुछ कर्म करना है विधि विधान छोड़ करके कुछ ना कुछ श्लोक बोलो बड़े बड़े जन उसको को डाल देते हैं सब बन करके स्वाहा कहो जिसको जो श्लोक आता है कोई बोलो फिर अंत में स्वाहा सोलो सुहा सब लोग मिल जाते हैं बड़े खुश है हमारे गुरु जी ने सिखा हवन करो क्या करना है सब मिलकर कर बैठ जाएंगे सबको बोलाए आ जाओ कुछ करते कर स्वाहा ये विधि विधान से होता है अपने मन से कर्ण से नहीं होता है भगवान का नाम जब करे भगवान का ध्यान कर सो उठी कर्म करते समय विधि विधान से करें अभी अन्न में से तीन अपने लिए रखा था उसका भी बताया नहीं तीन कौन कौने अभी कहते हैं तीन आत्मने कुरुतेति मनोवाचम प्राणम तान्यात्मने कुरता अन्यमनाभुव न आदर्शम अत्रत्रुव नाश्रुषमित मन सही पश्यति मन सानोति काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिरधतिर धीर ह्रीर्धीर्भिस्स मन तस्मा पृष्ठतृष्टो मन साजा यदो वागव सातमा हि न प्राणो प्राणोपानो बनो उदान सामन अनेनेतस प्राण एवैत्म वात्मा मनोमय प्राणमय तीनी आत्मनि अकुर्त पहले गया था तीन अपने ले का वो जो तीन अन्न के कर रखा इसे कहा गया था वो क्या है मनोवाचम प्राणम मन है वाक हे प्राण अपने लिए रखा ता आत्मने आत्म अपने लिए रखा मनो मन वाक प्राण मन कैसा है अन्यत्र मन अभुभम न आदर्शम कोई पूछा देखा है कि इस रास्ता से कोई गया कहते तो न मनत्र मना अभुभम अन्यत्र मन यश मैं कुछ दूसरा सोच रहा था इसे देखा नहीं कोई बान बना रहे कोई कार्य कर रहा है कोई उस रास्ता से गए राजा भी गए तो भी कहता है पता नहीं हमको ध्यान नहीं अपने काम इतने व्यस्त है कोई जाता है तो उसको देखा नहीं ये मन से ही दर्शन होता है अन्यत्र मना हो ना सो समिति मन अन्यत्र चला गया नहीं सुन सका यहाँ बैठते समय यदि मन अन्यत्र है तो सुनाई नहीं पड़ता बोलने वाले तो उलता रहेगा सुनने वाले स्वतंत्र है कान भी खोला है आंख भी खोला है मन मन भागता इधर उधर नहीं सुन पाया क्योंकि मन साहे व पश्चिती मनुषा देखने सुनने के लिए मन असाधारण कारण है साधारण सभी इंद्रिय के लिए किंतु मन पूर्वक ही इंद्रिय का व्यापार होता है और अंतकरण में सब धर्म है काम इच्छा संकल्प विचिकित्सा है संशय श्रद्धा आस्तिक बुद्धि उसका विपरीत अश्रद्धा धृति धैर्य है देह का ध्यान करने के लिए अध्य उसका विपरीत है हृहे लज्जा दी है ज्ञान वि है भय सर्व मन एव <coughs> ये सब मन ही है मन कहने से क्या हुआ मिट्टी से जितने घट्ट शराब बनाएंगे ये सब मिट्टी है उपादान कारण और कार्य में सामान्यधिकरण प्रयोग होता है मिट्टी है घट्ट जितने बना उसको कोई कहता है घट्ट से कुड़ा ही है ये घट्ट दंड ही है ऐसे कोई कहता है निमित्त कारण नहीं होता है कार्य उपादान कारण ये सब मन कहने का अभिप्राय मन का ही परिणाम ये सब है इसलिए जो तार्किक लोग न्याय वैशेषिक लोग कहते आत्मा में ही ज्ञान इच्छा आदि उत्पत्ति होती आत्मा में उत्पत्ति ज्ञान इच्छाओं की वो ठीक नहीं है श्रुति विरुद्ध है जी इच्छा हो संकल्प संदेह श्रद्धा ज्ञान धी हो गया ज्ञान सब मन है अर्थात मन का ही परिणाम है सब है मन ही है अंतकरण का परिणाम है सब आत्मा में नहीं है इसलिए सुख दुख आदि भी मन में आत्मा में नहीं है इच्छा भय आदि सब मन में है आत्मा में नहीं है तस्माद इसको प्रमाणन देते हैं वेदांति लोगो ये सब मन श्रुति कहती आत्मा का धर्म नहीं है इच्छा आदि आत्मा का धर्म ज्ञान इच्छा प्रयत्न आदि आत्मा का धर्म मानते हैं तारकिक लोगो उस श्रुति विरुद्ध है त्याज्य मन एवं सब है तस्माद भी पृष्ठ उपस तो उपस्पृष मनुष्य पीछे कोई स्पर्श किया तो मनुष्य जान लेता कौन क्या चीज है यह कश्च शब्द वाघ है जो शब्द सो भाग वाणी शब्द सामान्य ऐसा ही अन्तमायत्ता ये सब अंतसो भाग ये सब सब कुछ शब्द है सारे कुछ मन बाघ प्राण में सोथित है ऐसा ही न प्राण अपान बयान उदान समान ये एक प्राण अपान बयान उदान समान है न अेत सर्वम अन शब्द से सब हो गया प्र अप वी उद आदि उपास जोड़ने से अलग अलग होता है अन प्राण ने अन सब कुछ है। प्राण एवे ये सब कुछ प्राण ए में अयमात्मा में प्राण में वांग मन प्राण इसी उपाधि को लेकर के ही आत्मा में प्राण में हो जाता है वस्तुतः ये सब प्राणिति अंतर्वृत्ति है इसको लेकर के अलग अलग को लेकर के वही हो जाता है प्राणमय मनोमय आदि आत्मा हैोकाघे अयोक मनो अंतरक्ष लोक प्राणो असोलोक तीन लोके लोक भूर्भुस्व एसो वांग मन प्राण ही तीन लोके वागे ये वाह वागे वाहू मनो हो गया अंतरक्षलोक असर्ग हो गया प्राण ऐसा ककर के ये वांग मन सर्वात्मक वेदात वाग वाघेव ऋग्वेदो मनयजुर्वेद प्राणसामेद वाग वे त्रय वेदा ये वाग बा... मन प्राण है वाग हो गया ऋग्वेद मनयजुर्वेद प्राणसामेद देवा पितर मनुष्य एतः वाघेव देवा मन पितर प्राण मनुष्य दैव पितर और मनुष्य तीन प्रकार है ये सौ वाघ मन प्राण ही है ये बाघेदेवता है मन पितर प्राण मनुष्य पिता माता प्रजाते मन एक पिता वांग माता प्राण प्रजा पिता माता मतवे वान प्राण प्राणे मन हे पिता वांग माता हे प्राण प्रजा विज्ञात जिज्ञाभिज्ञातमेत यकंच विज्ञात वाचस्तूप वाघि विज्ञाता वाघेनमें त भूत विज्ञातजो है विज्ञात जिज्ञासजान्यक अभिज्ञात अज्ञाते तो यही वाग्मन प्राण है जितने विज्ञाते स्व का रूप है वाघ ही विज्ञाता शब्द से जानते वाग एनम तद विज्ञात होकर के विज्ञात होकर के रक्षा करता है ये वाग के विस्तार को जो जानता है वो विज्ञात होकर के रक्षा करता है विज्ञात रूप भोग्य होता है अवति यकंच विजिज्ञास्य मनस तद्रूपम मनो ही विजिज्ञास्य मन एनम तदुतावती जो विजिज्ञास विस्पष्ट जानने को चाहते हैं वो मन का ही रूप है क्योंकि मन ही विजिज्ञास होता है मन ही जिज्ञास होकर के जिज्ञासा स्वरूप से भोग्य हो जाता है यकिंच अभिज्ञात प्राण से तद्रूपम प्राण ही प्राण एनम तदुतावती जो अभिज्ञात है प्राण का रूप प्राण ज्ञात नहीं होता स्पष्ट इसलिए अभिज्ञात हुआ ये अभिज्ञात प्राण ही इसी प्रकार रजवानी की रक्षा करता है अभिज्ञात होकर के वाच पृथ्वी शरीरम ज्योतिरूपम अयम अग्नि तद ययावत्येव वाक तावत ही पृथ्वी तावान अयम अग्नि प्रजापति का जो वाक हो गया अन्न है वा अन्न वाक प्राण तस्वी बाच उसी बाघ का पृथ्वी शरीरम पृथ्वी शरीर हो गया और शरीर हो गया एक आधार उसमें कर्ण रूप है रूपम अयम अग्नि अग्नि हो गया ज्योति रूप प्रकाश रूप है एक शरीर और एक कर्ण एक आधार और एक आधेय आधार पृथ्वी शरीर स्थानीय आधेय हो गया कर्ण स्थानीय ये ज्योति है ये पार्थिव अग्नि हो गया ज्योति अग्नि पार्थिव पृथ्वी में पार्थिव अग्नि है दो प्रकार हो गया ताव तबत वा वाक तावति पृथिवी तावा नये अग्नि जितने वाग कोई पृथ्वी है इतने ही अग्नि पृथ्वी सर्वत्र व्या व्याप्त होकर के अथ ही तनस्व शरीर ज्योतिपमसावादित्यव मनस्तावती दौ तावा न सावादीत्यस्त मिथुन समिता तथा प्राणोजाएत सैंद्र स यश सपत्नों द्वितो वै सपत्नों ना सपत्न एवं ये वेद ना सत मनस दव शरीर दवस्का द्योलोक हो गया शरीर कार्य हो गया आधार उसमें ज्योतिर्पसो आदित्य हो गया उसमें कर्ण आदि यावदेव मन ये सर्वात्मक है करना ये तीनों अन्नात्मक सारा ब्रह्मांड यावदेव मन तावती देव इतने मन है उसमें आशित है इतने आदित्य है ये दोनों दोला मिथुन हुआ समय दोनों मिलकर के माता पिता के समान तथा प्राण पुत्र जा उत्पन्न हुआ जो प्राण है वही इंद्र है परमेश्वर है ऐसा ऐस असपत्न अस अस अस उसका सपत्न अस विरोधी कोई नहीं है ये परिस्पन्धात्मक प्राण है वही परमेश्वर द्वितीय भी सपत्न द्वितीय कोई विरोध होगा इसका कोई विरोध नहीं है इस <coughs> प्रकार चिंतन उपासना करेगा अस्य असप अशत्न भवति कोई विरोधी नहीं होगा अथैतः प्राणस्याप शरीर ज्योतिरूपमसु चंद्रस्त प्राणस्तावत्य आपस एते सर्व एव एसान सर्वे अनंता सवे हेतान अंतत उपास्ते अंत अंत स लोकम जयत्यथ योग हेतान अनंतान उपासस्ते जयति प्राण का शरीर हो गया जल हो गया शरीर आप शरीर ज्योतिरूपय कर्णस्थानीय हो गया चंद्र है शरीर स्थान हो गया जल और कर्णस्थानीय हो गया चंद्र यावान प्राणस्तावते आप हो जितने प्राण है वही जल है इतने चंद्र कर्ण रूप है तेतः ते सर्वे समे अनंत सब समान है सब अनंत है व्यापक सब व्यापक होने पर भी स यो है एतान अन्तवत उपास ये को व्यापक वांग मन प्राण प्रजापति का सर्वात्मक है सारा ब्रह्मांड अनंत है होने पर भी जो अंत मान करके के व्यक्ति रूप से अलग अलग उपासना करता है स अन्त अन्त लोकम जयती परिचिन्न बुद्धि से उपासना करता है परिचिन्न मानता है तो परिच्छिन्न फल को प्राप्त करता है यो ऐ एतान अनंतान उपास्य अनंतम सब लोगों जेती सारा भाग मन प्राण प्रजापति का सब कुछ ब्रह्मांड है एक अद्वितीय है प्रजापति सारा ब्रह्मांड है समस्त तूल अभिमान विराट है सूक्ष्म अभिमान हिरण्य गर्व ये सारा ब्रह्मांड विराट रूप है अपरिचिन्न प्रकार जो उपासना करता है वो अनंत लोग प्राप्त करता है अपरिचिन्न सर्वव्यापक बुद्धि से उपासना करनी चाहिए जो भी जिसकी उपासना करे प्रतीक लेकर तो उपासना करते हैं किंतु प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए व्यापक परमात्मा को प्रतीक रूप परिचिन्न नहीं माने प्रतीक उपासना में ही है विशेष ब्रह्म में प्रतीक बुद्धि नहीं करे, प्रतीक में ब्रह्म बुद्धि करें जो सामने प्रतीक रहकर पूजा करते हैं वहीं से शुरू करके परमात्मा को उसी के अंदर मानो उसके बाहर भी नहीं कि उसके अंदर ही है परिचिन बुद्धि नहीं करना अपरिचिन्न परमात्मा ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षाथ ब्रह्मसूत्र है अपरिच्छ परिचिन्न में अपरिछन्न बुद्धि करे निकर्ष निकृष्ट में उत्कृष्ट बुद्धि करे लोक में फलप्रद होता है बड़े को छोटा कह दिया राजा को कह दिया ये सेनापति अच्छा सैन्य सैन्य राजा नाराज हो जाएंगे और सैन्य है कहे ये तो मालिक है ये तो राजा बने और तो खुश हो जाएगा इसलिए प्रतीक परिच्छन में अपरिच्छन ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करें परमात्मा को प्रतीक परिच्छन नहीं माने अनंत व्यापक उपासना करना है सर प्रजापति षोड़श कलश तस रात्र पंचदशकला कला ध्रुवी वाश्य षोड़शी स रात्रिभरेवापच पूय तपच रात्रिमेतया सुशसा कलया न सर्व प्राणभूताप्यत प्रातर्जा तस्माताछिंदकलासशतसता अपचित जवत्सरे वान प्राणात्मक प्रजापति हो गया सारा संवसर दिन रात मिल के एक वर्ष होता है दिन रात मिलकर जो बनता है पहले प्रजापति सम्भसरात्मक एक आता वही तीन अनात्मक है वो सोड़श कला है सोलह कला वाला है पंद्रह तिथि है पंद्रह है कला एक ध्रुवाव तसे रात्र एवं पंचदश कला पंद्रह दिन पक्ष में पंचदश अवैभाग है ध्रुवावश्य षोड़शी कला एक कला है ध्रुवस्थिर है पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से एक, एक एक कला के ह्रास होते होते अमावस्या को कितने रहती है पंद्रह क्षय हो जाएगा एक रही कला दिखता नहीं सर रात्रि भी रहेगा आज पूरी रहते रात्रि से फिर भर जाएगा अमावस्या के बाद तृतीया से बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूरा शोरू से कला और पूर्णिमा कहते हैं अपच क्षय है क्षय भी हो जाता है कला क्या क्षय सर रात्रि अमावस्या में एक जो कला रही एक तया षोड़शिया कलया सोलवा कला है उससे प्राणम प्राण अनुप्रविष्य प्राणभृत प्राणम विभर्ति प्राण को धारण करने वाले जीव में अनुप्रवेश प्रवेश करके ततः प्रातर जाए थे वो तो हमारे रात्रि में सोलह सोलवा भाग कला सब जीवन में प्रविष्ट हो जाती है फिर प्रातर हो, जन्म होकर के आगे द्वितीय तृतीय आदि कला की वृद्धि होती है तस्माद हिता में रात्रि में प्राणभूत प्राण न भी छिन्दे आद इसलिए अमावस्या रात्रि में किसी जीव का प्राण विच्छेद नहीं करे चिंटी मत कभी हो अमावश्य रात्रि में उसको नहीं मारे अपि क्रिकलाश्य क्रिकला से गिर गिट कहते हैं वो कहते पाप आत्मा के उसको देखने से कोई मार लेते हैं तो उसका भी ना उसका भी उसका भी प्राण का विच्छेद नहीं करें। मतलब अमावस्या रात्रि में ये देवता प्रजापति सर्वात्मी है सब जीवन में प्रविष्ट है इसे उस समय दिन इंसान नहीं करें। जिस किसी का भी हो क्रिकला से गिरगिट हो मच्छर हो कोई भी हो विछवादी हो तो उस दिन नहीं रात को नहीं मारे ये तो सब इसी देवता से देवता की पूजा के लिए योग स संवसर प्रजापति षोडश कला अयम स यम एवंपुर से पंचदश कला आत्मेवास षोडशी कला स वित्तेनवाच पूयत अपच् आत्मा यदयमात्म प्रधिर्त तस्मि सर्वज्ञानी जीयत आत्मना प्रधिना प्रधि नगाहो योगेस संबत्सर प्रजापति जो कहा गया परोक्ष रूप से कहा गया प्रजापति षोडश कला वो कौन है आयम स यही है यो एवं एवं पुरुष येष उपासना करने वाले कर्नेले पुषो पंचदश कला सकला जो कहा कहाष उपासना करने वाले पुष हे तकमेव पंचदश कला उसका वित्त धन है पंद्रह कला है जैसे चंद्र में कलाओं का ह्रास होता है एक कला रहती है फिर वृद्धि हो जाती है इसी प्रकार पुरुष का यजमान का धन है पंचदश कला और आत्मा है वैसे षोड़शी कला आत्मा है अपि पिंड है शरीर कार्यकर्ण संगात पिंड यह सोलवा कला हिस्सा है सब वित्त ने एवं आचपुर अपचिखियते जैसे अमावस में एक कला रहती फिर कला से भर जाती पुर्ण को फिर क्य हो जाता है इसी प्रकार ये पिंड रहता है धन होने पर वृद्धि को प्राप्त करता है षोलश कला फिर अपचियज तदयत नभ्यम यदय आत्मा ये जो पिंड हो गया ये के स्थान पर आना नाभि, नाभी नाभिम अहरती तो जैसे रथ चक्र में नाभि बीच में है चारों तरफ में अर्या रहते हैं और गोलाकार प्रधि रहता है इसी प्रकार ये नाभी हो गया प्रधिर वितम वित्त धन हो गया प्रधि के स्थान स्थानापन्ना शकट के रथ के चक्र में नाभि है आगे कुछ चक्र में प्रधि और कुछ टूट जाने पर उसमें फिर अर प्रधि लगा करके नया बना देते हैं इसी प्रकार ये यद्यपि सर्वज्ञान जियत सब कुछ हानि धन के हानि हो गई आत्मना जीवति ये पिंड यदि है तो चक्र में भी इसे यदि प्रधि नभ्य है तो कहते इसके प्रधि नष्ट हो गया उसके अर नष्ट हो गए यदि नाभि है और अर आदि जोड़ करके चक्र बना देते हैं ठीक इसी प्रकार यहाँ भी यदि धान चला गया तो कहते प्रधि नागा तो इसके प्रधि परिधि चले गया परिवार स्थाने चला गया धन चला गया किंतु व्यक्ति है फिर वो जो व्यक्ति है आगे धन होने पर संपूर्ण हो जाता है अथ त्रयोगलोका मनुष्यलोक पितृलोक देवोक स्वयं मनुष्यलोक पुत्रन वज्यो न अन्य न कर्मण कर्मण पितृलोक विद्या देवोक देवलोको भी लोकाना श्रेष्ठ तस्मा विद्या प्रशंसा त्रयो वावलो का तीन लोक है बाव एवं कार्यक्रे तीन ही लोक है मनुष्यलोक पितृलोक देवलोक यह जो मनुष्य मनुष्यलोक है पुत्र न एवं जय ये तुम पुत्र से जय करना है पुत्र साधन है पुत्र गृहस्थ को पुत्र होने पर उसको शिक्षा दे करके आगे बताएंगे प्रतिनिधि बनाते हैं आगे कर्म करने के लिए पुत्र इसलिए बना उत्पन्न करते हैं आगे प्रतिनिधि बन कर कर्म करेगा वो किस प्रकार क्या क्या कर्म करना आगे बताएंगे आगे मंत्र में ही पुत्र न एवं जय न अन्य न कर्मणा इसलो को जीतने के अन्य कोई साधन कर्म नहीं है पुत्र ही साधन है और जितने कर्म करते क्या होगा कर्मणा पितृलो का जय कर्म करके पितृलो की प्राप्ति होती है इष्टापुर दत्तादि कर्म करने पर पितृलोक की प्राप्ति होती है <coughs> उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग से उत्तरायण मार्ग नहीं दक्षिणायन मार्ग से पितुलोक प्राप्त करेगा कर्म के द्वारा फिर वापस आ जाता है कर्म समाप्त होने पर विद्या देवलोक हो विद्या से उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है उपासना करने से कर्म समुचित उपासना करें और जहाँ कहीं केवल उपासना है प्राण उपासना आदि तो उसमें देवलोक की प्राप्ति होती है देवलोक भी लोका नाम श्रेष्ठ तीनों लोग में श्रेष्ठ है देवलोक तस्माद् विद्यां प्रशंसन जो जानने वाले विद्या है तीनों में श्रेष्ठ साधन है इसकी प्रशंसा करते हैं जब मरने का समय आ जाता है पिता अपने पुत्र को प्रतिनिधि बनाकर के बोलता है पहले शिक्षा देना होता है वेदादि पढ़ा शिक्षा प्राप्त है आगे उसको बोलेंगे तो वो भी उसको स्वीकार करेगा प्रतिदिन बन करके नहीं पुत्र को शिक्षा नहीं मिले इसको बोलेंगे कहेंगे पिता का दिमाग खराब हो गया अभी क्या क्या बोलते हैं तो पहले शिक्षा करे समझेगा अर्थात सम्प्रतिर यदा प्रेसन मन्य थे पुत्र माह त्वम ब्रह्म त्वम तंब लोकई थी सपुत्र प्रत्याह ब्रमाह योह लोक यदे किंचना तर्व ब्रह्मेकता ये यज्ञस्तेषा सर्वेश यज्ञता ये वे के लोकास्तेषा सर्व लोकता एक बद्वा इदतनम सर्व सन्यो अभुनजदी तस्मा पुत्रनशिष्ट लोक्यहुष् तस्मादनमशास देवं लोकात सदस्म लोका प्रत्यथ धिव प्राण सहति यदन किंचिदक्षिण् कृत सर्वस्मा पुत्र मुंचती तस्त्रन अस्म लोक एते दैवा प्राणा अमृता आवश्यम अतः संप्रति कर्म है ये कर्म का नाम है इसके द्वारा संप्रदान प्रतिनिधि बनाते हैं यदा प्रेशियन मन्य मानता मान्यता है कि मरने का समय आ गया अतः पुत्र माह पुत्र को बोलता है त्व ब्रह्म त्व यज्ञ त्व लोक पुत्र को बोला करके कहता है तुम ही ब्रह्म हो तुम ही यज्ञ हो तुम ही लोक हो पुत्र पहले शिक्षा प्राप्त करता है तो कहता है हाँ, हाँ सब पुत्र प्रत्याह मैं ब्रह्म हूँ मैं यज्ञ हूँ मैं लोक हूँ ब्रह्म कैसे यज्ञ कैसे लोक कैसे कहते था इसका अब स्पष्टीकरण करते यद्य किचन अनुत्तम तसे सर्वस्व ब्रह्म ही थे कथा पिता पहले वेद अध्ययन करते थे कुछ पढ़ाए साध्याय और कुछ नहीं है पढ़ाए आगे तुम ब्रह्म हो तो तुम वेद अध्ययन करना जितने करना था मैं कर ले आगे तुम करना तस् सर्वसे ब्रह्म कहकर एकता और ये भी कह यज्ञ यज्ञ भी करता था पिता आगे मर जाएगा तू तो यज्ञ नहीं कर पाएगा तो पुत्र को कहता तुम ही यज्ञ करोगे तेसा सर्वेशा यज्ञ इत एक यज्ञ कहन से तुम्हें भी यज्ञ करना ये गृहस्थ के लिए कर्तव्य ये वही कह लोका तेसा सर्वेशा लोक लोक प्राप्ति का साधन करता था जो लोग लोक कह करके तुम आगे करना एकतावधवा सर्वम ये सब कुछ है। एतन माँ सर्वम सन अयम इतो अभुनजत यही हो करके अयम पुत्र इत अभुनज का पालयती पालन करेगा ये सब यज्ञ ब्रह्म लोक होकर के पिता की रक्षा करता है पुत्र तस्माद पुत्रम अनुशिष्टम लोक्य माहू अनुशासन जिसे पुत्र को किया गया उपदेश किया गया ऐसे पुत्र लोक्यम लोकाय हितम लोके हितम लोक प्राप्ति का साधन कहते हैं तस्माद अनुशासति इसलिए पुत्र को अनुशासन करते हैं उपदेश करते हैं ये शास्त्र में इस प्रकार उपदेश करने के लिए कहा गया शायद अभी इसी प्रकार नहीं हो तो भी कुछ उपदेश करते हैं तो आगे कुछ करेगा श्रद्धा तर्पण पिंडदान आदि कुछ करेगा सन्मार्ग में चलेगा तीर्थाटन दान यज्ञ आदि करेगा कुछ भी शिक्षा दे करके पुत्रों को इसे मार्ग में लगाना चाहिए तभी तो पुत्र पितरों की रक्षा करता है ऐष्टव्या वह वो पुत्र कदा एकोपि व्यायाम व्रजित शास्त्र में कहा गया बहुत पुत्र होना चाहिए बहुत कुपुत्र हो जाए तो कोई एक ही तो पुत्र होगा जो गया जाकर श्राद्ध करे पिता माता के समाप्त होने पर गया में जाकर के पिंडदान करने के लिए कहा गया में पिंडदान करने पर पितरों का बहुत कल्याण उद्धार होता है पीति पिता मह पपिता महादि कितने पुरुष तक बड़े प्रसन्न होते हैं पुत्र यदि गया पहुंच गया पितर लोग बड़े खुश हो जाते कि हमारा पुत्र गया में आया और पिंडदान करेगा बहुत लाभ होता है बहुत पुत्र हो कोई एक ही पुत्र तो गया चले जाएगा अर्थात गया जाना श्राद्ध करना गया में पिंडदान करते हैं एक, एक उत्कल में एक स्थान है याजपुर वहाँ भी गया का पाद गया ये नाभि गया है और ब्रह्म कपाल है बद्रीनाथ में कपाल है ब्रह्मा जी का तो वहाँ भी पिंडदान करते हैं प्रतिवर्ष श्राद्ध आदि करना चाहिए जो नहीं कर पाते हैं करने वाले भी सबको इस प्रकार पिंडदान गया में और बद्रीनाथ पिंडदान करे तो पितरों को बहुत लाभ होता है तो इसलिए पिता पुत्रों को इस प्रकार शिक्षाते हैं शिक्षा देते हैं ये पुत्र इस लोक प्राप्ति का साधन है यदा एवं भी अस्मा लोकात् प्रीति ये उपासक इस लोक से मर जाता है अतः तो एविव प्राणी सपुत्र में आविशति प्राणिक साथ पुत्र में प्रविष्ट हो जाता है मर गया किंतु पुत्र रूप से विद्यमान है पिता सत्पुत्र हो तो पिता विद्यमान रहता है से यदि अने किंचण आकृतम होती कुछ किंचित अक्षण मात्र से नहीं क्या होगा तस्माद सर्वस्मा पुत्र मुंचती आगे संपूर्ण पूर्वा करता है वेद अध्ययन करता है यज्ञ करता है लोक प्राप्ति का साधन करता है उसको मुक्ति दे देता है मुंती तस्मा पुत्रनाम स इसमें पुत्र कहते नर्क पूरा नर्क ऐत्रेण अस्म लोके प्रतिषति पिता पुत्रोक प्रतिष्ठित हो जाता है अन्य पुत्र हो अनशिषपुत्रो हो पिता प्रतिष्ठित होता है एते देवा प्राण अमृता आवश्य दाण जो देवता संबंधी प्राण अमृत है यजमान प्रविष्ट हो जाते हैं यजमान की गति आगे बताएंगे तो पुत्र के लिए पुत्र की आवश्यकता इसके लिए विवाह करते हैं और पुत्र भी अनुशासन प्राप्त करके सत्कर्म करे इस अभिप्राश है ये सब कह करें जितने कर्म है सब कर्म और जितने उपासना है ये सब का फल संसार के अंतर्गत इसको दिखाते हैं बाक़ी जितने हैं अनित सब आगे भी जितने कर्म उपासना है सब कर्म उपासना ये सब फलत स्वर्ग आदि फल देते इस्लोक में स्वर्ग में पितृ को देवलो को जितने सब कर्म के फल संसार के अंतर्गत प्रजापति को भी भय और इत्यादि पिपासा आदि दुख होने से संसारी है इसलिए संसार से वैराग्य होने पर ब्रह्म विद्या में अधिकार होगा वैराग्य के लिए संसार का स्वरूप थोड़ा बताते हैं बीच बीच में आगे बताएंगे आत्मा देव उपासित विद्यासूत्र उसकी व्याख्या है और अन्यो अशुभ अन्यो अहम अस्मित न सवेद अविद्यासूत्र है वैसा जो भेद बुद्धि करता है वो अज्ञानी है श्रुति स्पष्ट करते भेद बुद्धि का त्याग करे अद्वितीय ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास करके उसको जानना चाहिए जाने ओण मित्रु शो भवत्म शन इंद्र बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्षं ब्रह्मासि मे प्रत्यक्षं ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशम ऋतमवादिशं सत्यमारदिशं तन्वि तदमाविवक्ता